नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्लोबल सब चल रहा है और इसके सारे मेहमान जो हैं आपसे रूबरू हो रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो अभी शिवाशय सिंह जी हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कैसे हैं आप जी जी थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को मेरा नाम सुभाष्रय सिंह मैं बिहार के रोहतास जिले के एक गांव नवाड़ी से जी जी बाय प्रोफेशन और ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ आपका ब्रह्मा अच्छा। हाँ। <laughs> तो जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा की यहाँ आकर आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ जो है वो एक आज के समय में इस पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली इस धरती पर मनुष्य है सभी जीवों में जो कि पूरे धरती का जितना भी संसाधन है जितनी भी जो जीव जंतु हैं सब मनुष्य के लिए एक रिसोर्सेज बन चुके हैं तो अगर है, प्रकृति ने हमें इतना शक्तिशाली बनाया है तो निश्चित है कि हमारी उत्तरदायित्व भी बड़ा है hmm. और मुझे ये महसूस होता है कि पूरे मानव जाति को hmm. एक अनुशासित तरीके से इस पूरे प्लानेट को और पूरे ब्रह्मांड को जो आज के समय में जितना साइंटिफिक नॉलेज और प्लस अदर जो भी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकलिपल जो भी नॉलेज है उसको सारे को इस्तेमाल यूज करते हुए हम इस ब्रह्मांड को इस प्लैनेट को जहां तक हो सके मानव सभ्यता का जहां शेप हो सकता है उसमें हम इसको अच्छे शेप में रखें सुरक्षित रखें ताकि हम आने, आने वाले जनरेशन को एक अच्छा अपना ये प्लैनेट दे सकें बिल्कुल बिल्कुल चलिए बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोड किया कि जैसे मनुष्य जो है सभी चीज़ों का सभी जीवों का जो है एक रिसोर्स ले रहा है और इस धरती को अच्छा बनाने के लिए भी मानव का ही विशेष रूप से रोल रहेगा ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और एक छोटा सा जो अनुभव है जैसे कि हम लोग अपने जीवन को देखते हैं कुछ विचार हमें जो है अपने जीवन को टर्निंग करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ऐसा कोई एक विचार है जिससे आपके जीवन को टर्निंग करने का एक मौका मिल रहा है जीवन में को एक शांतिमय और सुखमय तरीके से जीने के लिए इनर डिसिप्लिन बिल्कुल बिल्कुल फिजियोलॉजिकल डिसिप्लिन मेंटल डिसिप्लिन सोच में इच्छाओं में सभी में एक अनुशासन बहुत जरूरी है जी जी जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको और एक बहुत ही सुंदर टर्निंग पॉइंट लाइफ का आपने बताया कि इनर साइड को अगर हम देखते हैं अंदर की बात अगर हम सुनते हैं अंदर की शांति को अगर महसूस करते तो हमारे जीवन में बदलाव का बहुत सुंदर जो जरिया है वो बन जाता है थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया फोम शांति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 मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है शरद कुमार सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी और बहुत बहुत स्वागत है आपका शरद कुमार जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए जिस तरह से अपने आईटी सेक्टर में काम करते हैं आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं वगैरह उसका काम करते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है ऑटोमेटिक जो रोबोटिक काम होता है उसके बारे में आप काम कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी जी सोनी जी ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए और क्या मैसेज संसार को देना चाहते दोनों चीजें कवर कीजिए <laughs> ये एक सा था हाँ। कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले जब कोविड का अंदेशा भी नहीं था तो उस समय मेरे ऑफिस के बगल में ही शांति सरोवर है हैदराबाद में अच्छा अच्छा हाँ। तो वहाँ में जाके जुड़ा और उस समय मुझे ऐसे पावर मिले इस तरह की शांति मिली कि पूरा लॉकडाउन मैंने अकेले गुजारा अच्छा और वही प्रेरणा थी जो उस समय सर्वाइवल में आ, मेरे काम आई और मुझे एक नया डायरेक्शन भी मिला उसके बाद में मैं अपने आप को ऐसा महसूस करने लगा कि मैं अपने लिमिट से ज्यादा और अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक कोशिश कर सकता हूँ और अपने रास्ते को बहुत अच्छे से पार कर सकता हूँ कठिनाइयों का डर मुकाबला कर सकता हूँ तो ऐसे आध्यात्मिक पावर्स मेरे अंदर आए जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और आज भी वो आध्यात्मिक पावर मैं हमेशा अपने भीतर महसूस करता हूँ क्या बात तो ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े आप ब्रह्म कुमारी मेरे ऑफिस के बगल में ही था मैं देखता था कि वहाँ पे आ, कुछ भाई बहन जाते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं <laughs> उनको किसी प्रकार का को कोई भी टेंशन चेहरे पे नहीं दिखता है जी, जी जी जी और मेरे टीम में एक दीपिका नाम की एक अ, मेरी कुलिक थी अच्छा, अच्छा। वो काम करती थी नहीं, वो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी ब्रह्म कुमारी में शिक्षिका थी अभी वो कर्नाटका के अपने विलेज में कुमारी का एक सेंटर चलाती थी जी जी तो वो काम के साथ साथ ऐसे करती थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ब्रह्म कुमारी जा सकते हैं और वहाँ राजयोग कर सकते हैं जी जी तो मैं उसके बाद वहाँ जाकर जुड़ा और तो लगातार तो जुड़े अच्छा लगा मुझे कितने साल हो गए अब मुझे करीब छः साल हो गए क्या बात है चलिए सोनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत ही अच्छी जगह आप छः साल से अपनी सेवा दे रहे हैं और रेगुलर जाते हैं आप जी क्या बात है तो रेगुलर जा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा आप अपने आप में बढ़ रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया